सुशोभित है धरा जिन ऐसी है मानव का पट प्रकाश ज्योति से भरा वंदना की करे जिन ऐसी सुशोभित है धरा जिन ऐसी है मानव का पट प्रकाश ज्योति से भरा बंड की करे जिनसे सुशोभित है धरा जिनसे है मानव का पत्र प्रकाश ज्योति से भरा जिनका है चिंता सुखद सुंदर सौभाग्य पूर्ण हो ये मेरा शुभकामना मूल में ये बात पहले हमको बताने के लिए कहा गया है कि ये पूरे संकट अनुसंधान के लिए कैसे आ गए ये अनुसंधान हुआ कैसा विकल्प के रूप में ये प्रस्तुत करने के लिए क्या जरूरत पड़ गई थी ये बात पर ध्यान दिलाने के लिए बात है इस मुद्दे पर हम इतना निवेदन करना चाहूंगा जो अनुभवमूलक विधि से मुझको जो बोध हुई है वो ये हुई है हम पहले की जो हमारा ईश्वरवादी विचार के अनुसार बड़े विद्वान कहलाते थे वेद मूर्तियों का परिवार उस परिवार में मेरा शरीर यात्रा शुरू हुई यह एक पहला घटना उन परिवारों में हम समझता हूं पलने से लेकर मेरा छह सात वर्ष तक या दस वर्ष तक हम वेद विचार के अलावा दूसरा कुछ श्रवण किए ही नहीं दूसरा कुछ बात हमारा मन में पहुंचा ही नहीं ऐसा बात कहा जा सकता है ये विधि जब तैयार हुई हमारा केवल पांच वर्ष रहा होगा उस अवस्था में हमको बहुत सारे बड़े बुजुर्ग प्रणाम करते थे मेरा पहले बार ये विचार शुरू हुआ है मुझको ये प्रणाम करते हैं इनको हमने क्या दे दिया है हम क्यों क्यों हमको प्रणाम कर रहे हैं ये विचार उद्गम होगा उद्गम होने के शायद हमारा घर परिवार में माता पिता के साथ भाइयों के साथ हमारा मामा के साथ बात करते रहे वो सब मुखोल उड़ाते रहे उड़ाते उड़ाते एक दस बारह वर्ष के बाद हमको ये बोध हुआ कि भाई हमारा परिवार को लोग सम्मान करते हैं उसके आधार मेरा सम्मान करता यह निष्कर्ष उसके उससे एक फायदा यह हुई ग्यारह वर्ष की अवधि में ग्यारह बारह वर्ष की अवधि में हमको ये बात प्रतिज्ञा बनी है हमारा परिवार जो सम्मान प्रतिष्ठा बनाया है उसको हम बर्बाद करने का अधिकार नहीं है यहां हम पहुंच गए यह उपकार इन इन जिज्ञासा से ये पहुंचने के बाद ये पता हुआ उसके बाद हम वहां ना रुक करके हमारा परिवार संसार को क्या दिया इसको हम शोध करने लगे शोध करते करते हमको ये पता चला हमारा परिवार परंपरा में बहुत सारे लोग हर पीढ़ी में एक दो सन्यासी होते रहे उनमें से कई सन्यासियां ऐसे हुए जो अपना समाधि के लिए स्वयं गड्ढा कोट लिया मट्टी ढक करके मर गए मर जाने के बाद उनके ऊपर चबूतरे बना करके रखे हुए थे उसको हमको बताया ये पूर्वजों का ये समाधि लिया हुआ समाधिया मैं पूछने लगा यह हमको क्या दे गए? उसका उत्तर में काफी परेशानी होने लगी अंतत अथवा ये बताए गए, शास्त्रों में लिखा हुआ है संध्या इससे कल्याण होता है कल्याण होता है तो उसका गवाही होगा कि नहीं होगा वो प्रमाण होगा कि नहीं होगा यहां से हम शुरू किए शुरू करने पर तकलीफ और बढ़े ये बढ़ते बढ़ते अंत वो हमको ये, ये समझाया गया कि पूरा वेदांत को समझो वेदांत को समझने की जगह में हम पहुंच गए वेदांत को हम ठीक समझा उसमें वही तो वही पहले से करेला और नीम चढ़ा ऐसा बात हो गई ये ब्रह्म ही बंधन और मोक्ष का कारण है ये हमको पता चला <coughs> ब्रह्म ज्ञान क्या है पूछा तो रावत रहस्यमा ने बताया अव्यथ अनिर्वचनीय है इस बात को हमको सूचना दी अव्यथ अनिर्वचनीय है ऐसे स्थिति में ब्रह्म ब्रह्म ज्ञान का क्या मतलब होगा ये हम तर्क करने लगे उसमें हमको बताया छोटे मुंह में बड़े बात करते हो इस ढंग से बात, बात उलट पड़ा उसके बाद में हम भी, हमको भी कभी कभी संकट होती थी हमारे परिवार में काफी संकट गहराया कुल मिलाकर मिला कक्षे तो जब हमको पता चला ब्रह्म ही बंधन का कारण मोक्ष का कारण है मैंने पूछा कि ये जो ये कई को ऐसा हो गया ये बताए ब्रह्म ऐसा बात बताए ऐसा बात बताए तो हमने कहा देखिए संसार में जो दारू पीते हैं बढ़िया लीला करते हैं पागल हो जाता है तो उससे अच्छा लीला करता है। क्या ब्रह्म को पागल और दारू पिया हुआ माना जाए नहीं माना जाए नहीं माना जाए तो उसका तरीका क्या है उसके लिए हमको समझाइए इसका उत्तर यही है तुमको तो अनुभव करना पड़ेगा क्या अनुभव होता है समाधि में अनुभव होता है किस बात का ज्ञान कर यह बात बताए बताए बता, बता तो हमने उसके लिए तैयारी कर लिया मन, मन तैयार किया बुद्धि को तैयार किया संकल्प को तैयार किया इसमें अपने कोई यह शरीर यात्रा करना उस समय में हमारा आयु 26-27 वर्ष रहा होगा इस अवस्था में ऐसा स्थिति आई और उसके बाद क्या ऐसी स्थिति आई इसके लिए हमारा शास्त्रों में लिखा है ऐसा कुछ काम करना है परंपरा से परंपरा के आधार पर छोड़कर अपने मन से कुछ करना है उस स्थिति में उसको विध्वत सन्यास नाम दिया हम सन्यास को अपनाया नहीं अब उसमें ये लिखी थी ऐसा कुछ काम करना होगा तो पत्नी का अनुमति चाहिए मां का अनुमति चाहिए गुरु का अनुमति चाहिए तो उसके बारे में मैं अपने पत्नी से हम ये किया गोष्ठी किया विचार हमारा व्यक्त किया इस प्रकार से मेरा मन में ऐसा निश्चय हो रही है इसमें तुम्हारा क्या कहना है तुम्हारा मन में जो आता है उसके साथ हमको चलना है और उसके बाद कहना क्या जो तुम निर्णय करोगे उसके अनुसार उसके साथ साथ हमको चलना है ऐसा वो बोले ठीक है उसने बहुत सारा तर्क किया ऐसा हो सकता है ऐसा हो सकता है सारे बात जैसा कल्पना हो सकता है सब किए अंत भगत पर ठोस निर्णय पाया उसके बाद मेरे माँ से बात किया बात किया तो मेरे माँ मेरे लिए पहले से गुरुकुल्ली रहे हैं उन्हीं से हम ज्योतिष आयुर्वेद दोनों सीखा और उसके बाद हमारा घर परम्परा में जो इसका आगम तंत्रोपासना का परम्परा रही श्री विद्या का उसका उपदेश उन्होंने ही हमको दिया इस दिन से मेरे मामे मेरे लिए गुरु हुए उनसे पूछा वो बताए तो तुम जो निर्णय लोगे जो कुछ भी निर्णय लोगे उससे अच्छा निर्णय देने वाला इस धरती पर कोई नहीं तुम जो निर्णय लोगे उसको करना रहो तुम उसमें सफल होगा ऐसा हमको आशीर्वाद है उसके बाद जो हम जो श्रृंगेरी नाम की एक जगह है वहां शंकराचार्य पीठ है व तत्कालीन शंकराचार्य जी को हम हमारा आस्था का केंद्र बनाए थे उनसे जिक्र किया जिक्र किया तो उन्होंने कहा तुम तुम्हारा संकल्प ठीक है तुम सफल हो जाओगे नर्मदा किनारे भजन करो ऐसा वो बोले। है ये पुल मिलाकर के कॉम्बिनेशन उसके बाद हमारे पिता से पिताश्री से बात किया पिता पिताजी ने यह बताया यदि तुमको तुम वेद मानते हो माने मन सिद्धांतों को आध्यात्म सिद्धांत को मानते हो जब तक हम जिये हैं तब तक तुम्हारा तप यज्ञ सब कुछ तो हम ही हैं तुम हमारा सेवन करना है सब कुछ है ऐसा वो बोले ठीक है बात अच्छा हो गई उसके बाद हमारे ससुर जी से बात ससुर जी से पूछे तब तो वो कहा कि तुम साठ वर्ष के बाद वाना स्पष्ट जाना है वो मैंने धीरे से पूछा अभी तेरे अवस्था कितना है वो बासठ वर्ष बताया यहां कैसा दिख रहा है, है। धीरे की बात है ये सब मुखोल की बात है इस इस ढंग से ये एक तमाशा के रूप में सबसे एक परामर्श किया एक निष्कर्ष किया निष्कर्ष में तो हम आ गए कि हमको करना है एक शरीर यात्रा इसमें अर्पित करना है कुछ सही लोग सयोग हम कोई तिथि निश्चय किया इस तिथि में चले जाएंगे। तब तक हम हमारा किया हुआ करता हुआ कार्यकलापों को देन लेन स्नेहल विधि सब को पूरा करने में हम लगे इस बीच में हमारे मां का देहांत हो गए ये आ, संतावन में संतावन के अंत में हमारा माँ का देहांत हो गयी में, अंतावन के आरंभिक स्थिति में सैतालीस सैतालीस सैतालीस सैतालीस में हमारा माँ का देहांत हो गयी सैतालीस के अंत में और मैंने अड़तालीस के आरंभिक स्थिति में हमारा पिता का और शरीर शांत हो गयी अब वहां के अनुसार परंपरा के अनुसार एक वर्ष तक मरणोत्तर कर्मों में सम्मान देते हैं आस्था रखते हैं ऐसा करते हैं और उसको हम पूरा किया और वो भी बात बाकी न रह गए वो पूरा होने के पश्चात हम पचास में सन पचास में यहां पहुंच गए कुल मिलाकर के ऐसा घटना हुई कहा पहुंचे अमरकंड तक अमरकंड तक पहुंचने पर यह पता चला अमरकंड तक के वो एक पर्वन स्थली है और उसमें हमको बहुत अच्छा लगा वहां का लोग भी अच्छे ले और सहयोग भी अच्छी रही तो हवा पानी जंगल जानवर धरती ये सब में सबके साथ हम हमारा सहानुकूलता बने वहां जो बहुत सौ थोड़े लोग रहे ये सौ दो सौ ढाई सौ लोग थे उन लोगों के साथ में हमारा बहुत अच्छी स्नेह स्नेहल संबंध और एक विश्वासपूर्वक जीने की आधार बना हमको ऐसा लगा यहां जितने भी लोग हैं हमारा अभिभावक है हमारा, हमारा संरक्षक है ऐसा हमको लगता है उसी प्रकार सभी बात हमको साकूल होने से हम साधना करता है ये नियति का दिन है मानता हूं एक या बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मानता हूं दो यह मानव का पुण्य है ऐसा मानता हूं इस आधार पर हमको यह सानुकूलता अपने आप में सुलभ हुई सुलभ होने के बाद हम अपने साधना में तत्पर हुए कि ये धरे जो कुछ भी हुआ करीब 20 वर्ष लगी 20 वर्ष के बाद समाधि की स्थिति में हम पहुंच गए पहुंचने पर हमने ये अनुभव किया कि हमारा जो आशा विचार इच्छाएं जो, जो दौड़ता रहा कुछ चाहिए कुछ करना चाहिए कुछ पाना तो कुछ चाहिए इस प्रकार से हमको हमारा मन दौड़ता रहा वो पूरा का पूरा चुप हो गया। ना हमको कुछ करना है इस जगह में हम रहे हमको कुछ नहीं पढ़ना है इस जगह में रहे हमका हमको कुछ हमारे हमको कुछ चाहिए नहीं इस जगह में हम रहे इस आधार पर हमारा आशा विचार इच्छाएं चुप हो गई ठीक है ये चुप होता तो हुआ स्थिति में संकट तो होता न आशा विचार इच्छाएं यदि छुपो जाए संकट का ही होगा यह तो बाद में हमको समझ में आया प्लोरोफार्म देने से भी वैसे ही होता है क्या होता है चुमासी। चुमासी। चुमासी। ये, ये आशा विचार इच्छाएं चुप हो जाते हैं वो चुप होने की स्थिति को पाया हम चुप पर हम हर दिन ये विचार करते रहे आज ब्रह्म ज्ञान होगा कल ब्रह्म ज्ञान होगा ऐसा वर्षों इंतजार किया कोई हमको ब्रह्मज्ञान हुआ नहीं अब क्या किया जाए अब समाधि में जब ब्रह्मज्ञान नहीं हुआ इसको कहने पर कौन मानने वाला है किताबों में लिखा है क्या किया जाए उसके बाद यह हुआ तो हमको समाधि हुआ ये तो हम कह सकता हूं उसके लिए दवाई के रूप में हम संयम किए संयम हो जाता है तो ये पूरा होता है मना गवाही हो गई ऐसा मान करके संयम करने के हमारा संकल्प होगा और संयम में है, हम लग गए संयम में वो इसमें क्या नाम पतंजलि पतंजलि पतंजलि पतंजलि योग, योग सूत्र में लिखा है तो विभूति पद विभूति पद में जितने भी लिखा देखा हमको लगा ये कोई ज्ञान के लिए नहीं है अज्ञात को ज्ञात अप्राप्त को प्राप्त दो पहले से घंटी बजती रही उसमें अप्राप्ति को प्राप्ति के बारे में हमारा कोई जिज्ञासा नहीं रहे हमको ऐसा महसूस नहीं हुई कि हम कुछ हमारे पास कुछ अप्राप्त है यह हमारा पागलपन बंद रह सकता है हमारा सच्चाई भी हो सकता है ठीक है इस तरह से हमको अभाव का अभाव हमको स्पष्ट किया नहीं था यह कहना चाहता हूं इतने के आधार पर अप्राप्त को प्राप्त करने की हमारे पास कोई जिज्ञासा नहीं रही आवश्यकता भी नहीं रहे। अब क्या किया जाए अज्ञात को ज्ञात कैसा किया जाए वाला बात है उसमें लिखा है सूत्र में कि धारणा ध्यान समाधि त्रय में एकत्र संयम ऐसा एक लाइन लिखा है उसको हम उल्टा किया समाधि ध्यान धारणा त्रय में एकत्र संयम यह हम दूसरा लाइन तैयार कर हैं वो अपराप को प्राप्त करने की विधि हम एक भी नहीं अपनाना है अज्ञात को ज्ञात होने की विधि होगा तो इसका उल्टा विधि से होगा इससे करके देखा जाए ऐसा हमारा मन पहुंचा मन पहुंचा उसको किया उस दिन से करने से एक वर्ष के अंदर हम यहां पहुंचे अस्तित्व तो कैसा है क्यों है मानव कैसा है क्यों है ये दोनों का उत्तर मिल गए <laughs> इन दोनों मिलने से इस बीच की जो संसार का जो जो कुछ भी क्रियाकलाप है रासायनिक जैविक क्रियाकलाप सब को साक्षात्कार हुआ हो साक्षात्कार होने के पश्चात हम संतुष्ट हुए संतुष्ट होने पर क्या हुई हम यह पता लगा लग गया मानव जलना जीवन और शरीर का संयुक्त रूप में है हर मानव हर मानव शरीर और जीवन का संयुक्त रूप में है जीवन गठन पूर्ण परमाणु के रूप में है उसमें और जो ना दो पूर्णतया होना है क्रिया पूर्णता चरण पूर्णता वो मानव परंपरा में ही घटित होना है दूसरा कोई परंपरा में घटित होने वाला नहीं है ये हमको समझ में आया उसके उसके आधार पर हमको यह पता चला मानव अपने आप में ये जीव चेतनाश भ्रमित होकर संकट को संकट से घिर जाता है और मानव चेतना पूर्ण है सुखी होना होता है यही क्रियापूर्ण था जिसमें से पता चला मानव चेतना से श्रेष्ठ है देवी चेतना देव चेतना से देवी चेतना श्रेष्ठ है यदि पता चला इसके अनुभव होने के पश्चात हम हम अपने में सुदृढ़ हुए हम जागृति के अधिकार हमारे पास मिल गए अब उस जागृति का अधिकार आने से यह पता चला बंधन जो है ना केवल भ्रमशम बंधन का पीड़ा से पीड़ित होते हैं क्या चीज है अतिव्याप्ति दोष अनाव्याप्ति दोष अव्याप्ति दोष हम मने अधिमूल्यन करना अवमूल्यन करना निर्मूल्यन करना तीन दोष से हम संकट में फंसते हैं उसका जो प्रमाण बना छल कपड़ ये अतिव्याप्ति अनाव्याप्ति अव्याप्ति दोष का प्रदर्शन है दूसरी विधि से हम फंस गए जो मैंने द्रोह विद्रोह शोषण युक्त इन चार भाग में हम फंस गए मानव जाति ये भ्रम स्प दो, दो हो गया आ, क्या भावर दो भावर है, तो इसके पहले से ही समान भेद दंड ये भावर बना ही रहा इस ढंग से मानव जाति आज तक तीन भावर में फंसा लोग मानते हैं एक भावर में ही सब समाप्त हो जाता है तीन तीन भावर में हम फंसे हैं हम कितने जी, कैसे जी पा रहे हैं आप ही सोच लो ये बात हमको ज्ञान हुआ उसके बाद ये पता चला ये हमारा अकेले के ज्ञान नहीं है ये मानव का ज्ञान है यह बात आए मानव का पुण्यवश यह गठित हुई है मानव को अर्पित करना है ये हमारे मन में आये उस वो एक कब्बाई पचहत्तर सन पचहत्तर में हमको ये ज्ञान हो इस ज्ञान होने के बाद हम मनुष्य के साथ संपर्क करने की कोशिश किया कोशिश किया तो कुछ लोगों कुछ लोगों को ऐसा लगा हम बहुत बड़ी भारी आशावादी हैं है कई लोगों को ऐसा लगा कि भाई समय से पहले तुम बात कर रहे हो कुछ लोगों ने कहा कि ये भी जैसा कई प्रकार के विचार आया आपका भी एक विचार है थोड़ा दिन के बाद एक खत्म हो जाएगा ऐसा भी ओपिनियन आए इन तीन प्रकार से बात आई मैंने बात करने के दौरान वो धीरे धीरे हम चिंतन मनन करते ही रहे उसी के साथ साथ कुछ अच्छे अच्छे लोगों का मिलन होती रहे, धीरे धीरे हमको ये धैर्य हुआ इसकी आवश्यकता मानव परंपरा को है उसके आधार पर सन नब्बे से हम हमने प्रयत्न शुरू किया इसको सटीक विधि से शैक्षणिक प्रणाली से लोगों के सम्मा जाए उसमें हम अभी यहां तक पहुंचे हैं अभी कई दो तीन जगह में इसका प्रयोग हो रही है वो एक, एक केंद्र बने हैं काफी बुद्धिमान काफी विद्वान जुड़ करके इस पर सोचने के लिए तत्पर हुए हैं ये आज तक की घटित घटनाएं यहां तक पहुंचे इसमें से आगे की बात ये हमको सूझ आती है इसमें कुल मिलाकर के समझदारी की बात है। अभी तक क्या था अभी तक क्या समझदारी था कि नहीं था ऐसा पूछा जाए तो हमारे आंखों में यह आई समझ में यह आए अध्यात्मवाद रहस्य में, में फंसने से आदमी को हाथ नहीं लगा रहस्य में ही रह गए अब हम उसमें ये माना कि मरने की बात सुख मिलेगी मोक्ष मिलेगी ज्ञान मिलेगी देवता मिलेंगे स्वर्ग मिलेंगे इस प्रकार की बहुत सारे परिकल्पनाएं रखी हुई है ठीक है वो उसके बारे में मरने की बात जो मिलता है उसका तो दवाई होना चाहिए। सकती मानव का हम पूंजी को समझा मानव लक्ष्य को समझने से ये पता चला इस मानव लक्ष्य को पूरा करना ही मानव चेतना का मतलब क्या चीज है भाई समाधान समृद्धि अभय तो प्रमाण सहस्तित्व सहस्तित में जीता हुआ प्रमाण होना ही दर्शन यदि हम सहस्तित्व रूप में जीते हैं, हमारा हम स्वयं में दर्शन स्वरूप है यह हमको पता चला इस ढंग से हर व्यक्ति जी सकता है ये भी आया यदि यह ज्ञान होता है समाधान हो गया समझदारी से समाधान श्रम से समृद्धि यह फार्मूला बना ये हर परिवार में अपने आवश्यकता को निर्णय कर सकते हैं आवश्यकता से अधिक उत्पादन कर सकते हैं समझदारी से समाधान संपन्न हो सकते हैं यह बात है इस आधार पर यह पूरे बात को व्यावसायिक विधि से प्रस्तुत करने के लिए प्रयत्न किये प्रयत्न करने के क्रम में हम सर्वप्रथम एक अध्ययन इसका दर्शन शिविर लगाया दर्शन का अध्ययन शिविर लगाया बेंगलोर में पैतालीस दिन रहा, बहुत सारे लोग उसको सरा है इसकी आवश्यकता है बोले उसके बाद हम धीरे धीरे रायपुर भिलाई इस जगह में के संपर्क में आए उसके बाद हम टेक्निकल इंस्टीट्यूशन एक पॉलीटेक्निक है दुर्ग में उसके संपर्क में आये वहां के लोग इसका शिविर पहले किए जो